नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मत वन पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग अलग, अलग अलग लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं उनका जीवन में एक बड़ा खुशी मिलता है एक्सपीरियंस सुनने के बाद हमें बड़ा आनंद आता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से रोहित गिरसिया है हमारे साथ उनसे बातें करेंगे रोहित आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम या शुक्रिया जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो शो है आज कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करना है हर एक किसी को तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा मेरा नाम रोहित कुमार गेरासे है मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ बेसिकली uh, मेरा एजुकेशन हुआ है ईएनटीसी e में आई एम एन इंजीनियर आई एम वर्किंग इन एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस तो मेरे अंकल इस फील्ड मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो मैं उनको देख के काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ तो मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला तो uh, मैंने अपनी कंपनी से निवेदन किया कि मुझे छुट्टी दिया जाए और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने कुछ साथीदारों से मिला और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे हमें जो सेमिनार हुआ यूथ फॉर टमारो लाइक कल का शिल्पकार यूथ कल का शिल्पकार जिसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली जैसे सबसे पहले हमें मिला कि ट्रूथ जीवन में हमें सच्चाई एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है चाहे उसमें हमें बहुत डिफिकल्टी हो हमें कभी उसके लिए एक्सक्यूजेज नहीं देने चाहिए लाइफ में जो भी सच्चाई है उसे हमें एक्सेप्ट करना ही है जीवन और मृत्यु ये एक सत्य है लाइफ में ऐसे बहुत सारे सत्य हैं जो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उसके बाद मैंने यहाँ देखा कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे कोई लीड नहीं करता यह सब अपने आप होता है यहाँ पे मैंने देखा कि सबसे पहले हम लोग किचन में गए जहाँ पे जो जिस प्रोसेस से यहाँ पे फूड बनता है वो काफ़ी मज़ेदार बनता है लेकिन आप अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पर कम से कम एक दिन में एक समय पर दो घंटे के अंदर बीस लोगों का फूड बड़ी आसानी से बन सकता है इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है ये इतना अच्छे से मैनेज क्यों करता है क्योंकि यहाँ के जो सारे लोग हैं वो अपने आप में बहुत मोटिवेटेड है और सेल्फ कॉन्फिडेंट है और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप समर्पित है तो जो कुछ काम करते हैं अपने मन से करते हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में आप कुछ भी करो अपने मन से तन से धन से करोगे तो सब अच्छा ही होगा तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर सोलर प्लांट स्थित है जिससे कि ऊर्जा निर्माण होती है ऊर्जा निर्माण होने के बाद उस टीम में कन्वर्ट करते हैं उस टीम से यहाँ का जो सब्जी वगैरह जो कुछ बनता है वो प्रोसेस में यूज़ किया जाता है उसके अलावा यहाँ का हॉट वाटर वगैरह कुछ जनरेट करना है उसके लिए यूज़ होता है और यहाँ का जो फूड है जो वेस्ट हो जाता है डेली बेसिस पे, बे, उसको वो लोग गौ माता को खिलाया करते हैं तो इससे उनका फर्टिलाइज़र भी क्रिएट होता है और उनके लिए अगर वो कोई ग्रीनरी मतलब फार्म हाउस वगैरह बनाना बनाना चाहते तो वो भी बना सकते हैं तो फार्मर्स के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात है यहाँ पे देविक खेती के बारे में बताया जाता है या तो इससे क्या होता है कि मतलब आप अपने मेडिटेशन से आप अपने मेडिटेशन से कैसे अपने जीवन में फ़ायदा ला सकते हैं जैसे फार्मर से अगर आग, अगर आपने खेती में अगर आप मेडिटेशन करेंगे योग करेंगे तो उससे प्लांट्स को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं अगर हम म्यूज़िक बजाते हैं या कुछ योग करते हैं कुछ अच्छा करते हैं तो वो उससे रिस्पॉन्स करते हैं जिसका हमें बहुत लाभ हो, लाभ होता है स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन था वो बहुत मज़ेदार था क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए योग कैसे करना चाहिए राजयोग कैसे करना चाहिए मॉर्निंग में सुबह कब कैसे अपने आपको ऑर्गेनाइज रखना चाहिए ऑर्गेनाइज रखने से क्या फ़ायदा होते है लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेंगे और वो गोल्स को पाने के लिए आपको विज़न को पाने के लिए आपको मिशन में डिवाइड करने पड़ेंगे ताकि आप अगर अपने विजन के लिए पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मिशन को हीट करो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक मिशन पा लिया तो आप वही रुक जाओ और खुशी मना लो नहीं जब तक आप अपना गोल नहीं अचीव करते आपको एक कंटिन्यू करना पड़ेगा उसके बाद है खुश कैसे रहे जैसे मैंने बताया तो अकर, आप अगर आप अगर अपनी लाइफ में सत्य को मान लेते हैं जो क्रुद प्रकृति का सत्य है वो, वो अगर मान लेते हैं तो आपने अपनी लाइफ में बहुत खुश रह सकते हैं बहुत कुछ सीखने को मिला है और आशा करते हैं कि हमें आगे भी इससे इस संस्था से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी रोहित बहुत अच्छी बात आपने बताया कल का कलाकार कल का शिल्पकार ये जो यूथ विंग का एक सेमिनार आपने अटेंड किया और उसकी सारी एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किया अच्छा लगा हमें भी खुशी होती है जब हम लोग कुछ ऐसे सेमिनार्स से अटेंड करते हैं तो मोटिवेशन तो मिलता ही है प्लस वहाँ की हर बात जो है हमें कुछ ना कुछ सिखा देता है जो भी लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस अपना अनुभव हम सभी को सुनाते हैं तो वो हमें डायरेक्टली हमारे अंतर तक जाता है कई बार हम लोग चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं लेकिन उससे ज़्यादा जो है जब हम लोग आमने सामने रूबरू होते हैं तो वो हमारे माइंड पर बहुत ही अच्छी तरह से इफ़ेक्ट करता है जो हमें याद भी रह जाती है तो बहुत ही अच्छा शेयरिंग आपने किया यूथ विंग का जो विशेष कल का शिल्पकार इस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं एज ए इंजीनियर वहाँ के बारे में कुछ बातें बताइए तो so बेसिकली uh, मैं अभी मैसूर में हूँ एलएनटी एन टेक्नोलॉजी सर्विस में काम करता हूँ तो वहाँ का जो वातावरण है वह वहाँ पर काफ़ी अच्छा वातावरण है मतलब मैसूर एक ऑलरेडी टूरिज्म प्लेस है तो आपको अपनी लाइफ में अंदरूनी बाहर का तो वातावरण अच्छा होता है लेकिन क्या होता है कि लाइफ अपने हम अपने सराउंडिंग में देखते हमें बहुत काम है स्ट्रेस हो जाता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो हमें अपने लाइफ में दूसरे वे देखने चाहिए तो सबसे बड़ा एक तरीका है कि पहले खुद को जानिए अगर आप अपने आप को जानेंगे पहचानेंगे तो आप आपको हर रास्ता मतलब बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए आप पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचिए ना कि प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए अगर आप सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ऑबियसली आपको बहुत सारे वेज मिलेंगे तो जिस तरीके से हम काम करते कंपनी में प्रेशर होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप हैप्पी ना रहो उससे हम स्ट्रेस लेके जाएंगे इसका बैड इफेक्ट क्या होगा हमारे करियर भी होगा हम आगे ध्यान नहीं दे पाएंगे इससे बेस्ट है कि आप मेडिटेशन करो अपने आप को जानो प्रॉब्लम्स में जो भी आएगी स्ट्रेस जो भी आएगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे वेज हैं देखिए बस बहुत अच्छी बात है आपने बताया क्योंकि इस तरह से हम लोग जो भी काम करते हैं काम में काफ़ी मुश्किलें आती हैं रोज़ नई नई चीज़ें हमारे बीच में आती हैं तो उन सारी चीज़ों को ना देखते हुए देखना ज़रूर है लेकिन उसको अच्छी तरह से मैनेज करते हुए अपने चेहरे पर हमेशा खुशी बरकरार रखने का एक जो काम है वो हम लोग खुद ही कर सकते हैं जो आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और आपका जो जन्म स्थान है उसके बारे में कुछ बातें बताइए कहाँ से आप बिलोंग करते हैं देखिए है, मेरा जन्म एक्चुअली मध्य प्रदेश में हुआ है लेकिन मेरे बॉर्डर पूरा महाराष्ट्र में हो मेरा पूरा एजुकेशन महाराष्ट्र में हुआ है एक्चुअली मैं जिस एरिया में एरिया से आता हूँ वहाँ आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो आ, सरकार का ध्यान है वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा हो जिससे कि वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए आजकल हम देखते हैं कि मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में जैसे मेट्रोज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है लेकिन हमारे जो विलेज है आज तक वहाँ मतलब ना कोई अच्छा सड़क बन पाए ना कि अच्छी कोई व्हीकल आती है जो गवर्नमेंट हम लोग बोल सकते हैं व्हीकल ना ही कोई रेलवे रेलवे वगैरह है तो इससे क्या होता है कि वहाँ का जो यूथ है जो यंग जनरेशन है उसे मौका नहीं मिलता कि अपने आपको प्रेजेंट कर सके अगर उसको प्रेजेंट करना है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में एक्सक्यूजेज दें लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको प्रेजेंट करने को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो आप अपने लाइफ में और भी बेहतर कर सकते हो अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए अगर बहुत टाइम समय लगाते हो तो आपके लिए अगर वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है तो आप बहुत जल्दी पा सकते हो इससे फ़ायदा अपने कंट्री का भी होगा और अपने खुद का भी होगा तो मैं यही चाहता हूँ और वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो भी इस संस्था से मैं चाहता हूँ कि कुछ फ़ायदा ले जैसे वो खेती के बारे में बताए कि आप अपने योग से ये सारे एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते अगर आपको लगा कि ये सही में मतलब फ़ायदा दे रहा है तो अपनाने में क्या गलत है बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग अगर गांव के आदिवासी लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं तो उसके लिए पहला जो नीड है जैसे ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा मिल जाता है तो लोग जो है सरवाइव करने में उनको आसानी होगा तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताया आशा करता सभी दोस्तों को भी ये चीज़ें सही लग रही हैं क्योंकि गाँव या आदिवासी जो लोग हैं जो बहुत ही इंटीरियर में रहते हैं उनके सर्वाइवेशन के लिए उनका बेहतर जीवन के लिए अगर काम करना पड़ेगा तो पहले ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो तो बाकी सब चीज़ें आसानी से उनको मिल सकती हैं और वो लोग भी बेहतर बन सकते हैं आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अभी और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं रोहित से आप सुनाए हैं रीड मॉड वन नाइनटी पॉइंट फॉर एम सुनते रहो मुस्कर्रा आते रहो is एक ही गगन एक ही बस लगन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 और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश है एक लड़क है दूसरों को हेल्प करने की और दूसरों के बारे में जानना समझना तो मैं चाहूँगा कि हमारी लाइफ में काफ़ी चीज़ें उतार चढ़ाव आते हैं जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ें करना चाहते हैं काम करते हुए भी हेल्प करना चाहते हैं सोशल वर्क जैसे कि हम लोग करना चाहते हैं तो आपने अपनी स्कूल लाइफ में या कॉलेज में या फिर अभी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो इससे हट कुछ सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह आप करते हो तो उसके बारे में बताएंगे बेसिकली आप अगर देखोगे तो कोई भी कॉरपोरेट हो या फिर कोई भी स्कूल वगैरह हो वहाँ पे सोशल वर्क या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क होते हैं उसके लिए काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है इसी तरीके से हमारे कॉलेजेस में भी या फिर हमारी कंपनीों में भी इस तरीके से प्रोग्राम होते जाते हैं तो जैसे मैं एलएनटी ज्वाइन किया तो जिस तरह मेरा ट्रेनिंग चल था उस पीरियड में हमें एक औरपन एज में ले जाया गया जहाँ पर मतलब हम लोगों से मिल सके वहाँ के लोगों को जान सके वहाँ के बच्चों से मिले वहाँ पर हमने उन उनकी प्रॉब्लम्स जानी समझी तो इससे क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है आप हर तरह के व्यक्ति को मिलते हैं वहाँ का प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं, और उन्हें अपने सहायता देने का प्रयास करते हैं तो हमने उन उन्हें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की और हमें अब उनके कांटेक्ट में आ गए इससे फ़ायदा ये होगा कि वो भी जान सकेंगे कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है ना कि सिर्फ उतना उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ में हमें इतना ही प्रॉब्लम है लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है वो बहुत एन्जॉय करना चाहिए उन्होंने भले उनके लिए आज परिस्थिति खराब है इसका मतलब ये नहीं कि आगे उनका कल अच्छा नहीं होगा अगर वो दृढ़ है अगर उन्होंने गोल सेट किए है विजन बनाए हैं तो वो डेफिनेटली पा सकते हैं इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन हर स्कूल में होता है तो अगर आप अगर मेरी बात सुन रहे होगे तो आप भी जाइए आप भी लोगों की हेल्प कीजिए इसमें कोई ये नहीं है आप भी अच्छा एक्सपीरियंस पा पाएंगे वहाँ जैसे कि ऑर्फन लोगों से जब मिलते हैं तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ या yeah, बेसिकली सबसे पहले उनको एक संस्कारों का बहुत जरूरी है सबसे पहले मतलब जैसे हम जानते कि आत्मा आत्मा से तीन चीज़ें जुड़ी होती है माइंड बुद्धि और संस्कार आपके पास माइंड है आप बुद्धि है आपको पता है कि मुझे क्या यूज़ करना है लेकिन संस्कार संस्कार ये चीज़ बताती है कि आपको किस वे में यूज़ करना है तो प्रॉब्लम यही है वहाँ पर नॉलेज भी मिलता है वहाँ उनके पास बुद्धि भी है लेकिन उनके लिए एक बात होना चाहिए एक संस्कार होना चाहिए उनको गाइड करने वाले कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए अगर उनको कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए कोई गाइड कर पाए उनको अच्छे तरीके से गाइड कर पाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश के लिए या फिर हमारे कंट्री के लिए या फिर हमारे विश्व के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि वहाँ के लोगों के पास बहुत टैलेंट है और उन्हें डेली प्रॉब्लम तो चलते रहता है लाइफ में अगर हम ऐसे सोचेंगे कि प्रॉब्लम है लाइफ में तो कभी मतलब हमारे पास सोल्यूशन के लिए हमें सोचना चाहिए और वहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं आप अगर देखोगे तो ऑर्फन में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी वहाँ पे मतलब लोग ऐसे बोलते नहीं कि मुझे इतना प्रॉब्लम है मतलब वो दिखता है लेकिन वो बोलते नहीं कि बयान नहीं करते अपना प्रॉब्लम्स वो बहुत इन्जॉय करते हैं बस इतना ही है कि उन्हें एक बात होना चाहिए गाइडेंस होना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना एक्सपीरियंस का और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में काफ़ी लोग आते हैं जाते हैं हम स्टडी भी करते हैं तो मैं चाहूँगा कौन सा एक व्यक्ति है जिनसे आप काफ़ी प्रभावित हुए उनके बारे में बताइए लाइफ में तो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं काफ़ी अच्छी बातें सीखने को मिलती है काफ़ी बुरी बातें भी देखने को मिलती है बट ये तो हमारे ऊपर है हमें क्या लेना है तो जैसे मैं अपने लाइफ में अपने पापा को बहुत मानता हूँ उसका रीज़न तो यह है कि मतलब वो उन्हें अपने लाइफ में बहुत मतलब प्रॉब्लम्स फेस किए हैं लेकिन प्रॉब्लम फेस करना कोई बड़ी बात नहीं हर एक लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए उस टाइम पर ना अपना टेम्परामेंट ना खो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया है different different ways फाइंड किए तो उस तरीके से मैं अपने पापा को मानता हूँ क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त में अपने आप को एक स्टेबल रखा ना कि मतलब घबराए क्योंकि डरना लाइफ में बहुत मतलब बुरी बात है अगर इंसान डर जाता तो इंसान कुछ नहीं कर पाता इंसान को वेज नहीं मिले अगर आप ड्री दृढ़ है आपको पता है कि आपको क्या करना है आप क्लियर हो गए माइंड में तो आप सब कर पाएंगे तो मेरे पापा मेरे लिए रोल मॉडल है और उन्होंने अपने अपने साथ साथ बहुत लोगों की भी मदद की है तो जिससे कि मतलब फ़ायदा हुआ है और वो अपने बारे में तो सोचते ही है लेकिन लोगों के बारे में भी सोचते हैं वो राजनीति में भी कई बार जुड़ चुके हैं तो इसके अलावा वो बहुत घर के अलावा दूसरे बाहर के कभी काम कर चुके हैं इसलिए मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ चलिए रोहित आप अपने पापा से इंस्पायर हैं और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग अभी Uh, काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं मनोरंजन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ एंटरटेनमेंट की बात होती है तो यूथ हमेशा जो है म्यूज़िक के साथ रिलेट करता है तो मैं चाहूँगा कि आप किस टाइप के म्यूज़िक सुनते हैं और कोई गाना आपको पसंद हो तो उसके बारे में बताएंगे जी आज के ज़माने में म्यूज़िक तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है लाइक अपना स्ट्रेस वगैरह जो कुछ है नॉर्मली हम क्या करते हैं कि वीकेंड में मूवी वगैरह देखते हैं कि ताकि हमारा जो थकान है जो भी हम लोग मेंटली रिफ़्रेश होना चाहते हैं मेडिटेशन इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ़ दैट बट अगर आप और भी चीज़ें देखना चाहें तो म्यूज़िकज़ अ पार्ट ऑफ़ दैट लाइक एक वी हैव अनदर ऑप्शन कॉल्ड म्यूज़िक सो आप म्यूजिक देखें या फिर मूवीज़ वग़ैरह देख सकते हैं आपको देखना सब कुछ है सुनना सब कुछ है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या सुनना है क्या देखना है तो उस तरीके से मुझे मोस्टली रोमेंटिक सॉन्ग ज़्यादा पसंद है uh, जिससे मैं अपना माइंड फ्रेश कर uh, कर पाता हूँ उसमें से एक सॉन्ग है जो मुझे याद आता है अभी कभी यादों में आऊँ कभी काबू में आऊँ जो ये खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं हवा भी चल रही है मैं आके जी मिलाऊ थैंक यू बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है आपके भावनाओं को देखकर। तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से काफी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे जी मैं एक मैसेज के तौर पर यही बताना चाहता हूँ कि लाइफ में भी पॉजिटिव बहुत हापी रहे बहुत खुश रहिए और सच्चाई को पहचानिए एक्सेप्ट कीजिए चलिए रोहित बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अच्छी जानकारी देने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तो चलिए श्रोताओं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सुनते रहो मुस्करा आते रहो मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज पता सुनता है तू मन की सदा देख मुझे सब है पता सुनता है तू मन की सदा भी कभी अब नाम को तेरे आवाज dard bhi tu main bhi tu dard bhi tu chain bhi tu daras <laughs> bhi tu फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज आवा ढूंगा आवाज